ऊर्ध न पाहि अंहसो निकेतु विश्रम समतण दह जीवसे कृधि न ऊर्ध् चरथयसेषु नोर्धर्ध का मतलब है जो सबसे ऊपर है सबसे बड़ा जिससे बढ़कर के और कोई नहीं हो सकता है उसके लिए संबोधन किया हुआ है भानु का संबोधन रूप क्या बनेगा गुरु का भानु, और यहाँ क्या है ऊर्ध्व इसलिए संबोधन तो नहीं लग रहा है ये ऊर्ध्वा शब्द है ये ऊर्ध्वा होना चाहिए था संबोधन में किंतु यहां ईश्वर का गुण है ये तो गुण का जिसका होगा वो हमारे लिए संबोधन करने योग्य बन जाता है कोई भी जो छोटा है या बड़ा है वो किस कारण से होता है छोटा बड़ा होता है। तो उर्ध गुण जिसके अंदर है वो अब क्या होगा ऊर्ध ही होगा वो इस दृष्टि से संबोधन भी बनेगा ये। शब्द सीधा संबोधन नहीं है लेकिन शब्द उसके गुण को बता रहा है इसलिए उसका संबोधन भी उसी शब्द से हो जाएगा ऊर्ध्व तो हे ऊर्ध् जो सबसे बड़ा है न हम हमको पाही हमारी रक्षा करो किससे अंग हस पाप से और पाप से कैसे रक्षा करो केतुना केतु कहते हैं ज्ञान को उदितम जात वेदम वह केतवा।, केतवा क्या है संध्या वाले मंत्रों के अर्थ नहीं याद है आपको तो इन तीनों में एक ल, अर्थ कौन सा लक्षण अर्थ लगेगा व्यापक होगा यानी लक्षण ये सारे के सारे क्या हैं ईश्वर को बताने वाले हैं तो जो चीज़ किसी को बताती है उसको कहते हैं लक्षण प्रमाण यानी किसी के बाल पक गए तो वो कह देते हैं ये बूढ़ा हो गया तो बाल उस व्यक्ति को बताता है और जिसके बाल अभी काले हैं उसको कहते हैं बूढ़ा नहीं है तो दिखता तो यहाँ बाल है ना लेकिन बताता है किसको वो अपने से अतिरिक्त को तो ऐसी जो वस्तु अपने से अतिरिक्त को जो बता दे उसको कहते हैं लक्षण तो ज्ञान भी बताता है किसी को इसलिए इन लक्षणों को भी केतु कहते हैं या ज्ञान को भी केतु कहते हैं तो केतु के द्वारा यहाँ केतु अर्थ यहाँ लक्षण मतलब ज्ञान अर्थ में है ज्ञान के माध्यम से पापों से आप हमारी रक्षा करो और विश्वम हमारी नहीं केवल विश्वम सबकी सबकी रक्षा करो अकेले हम सुरक्षित रह गए तो क्या होगा बाकी असुरक्षित हैं और अकेले हम सुरक्षित हैं और घर के चारों ओर तो दरिद्र लोग हैं और एक वहां धनवान है तो क्या होगा उसका जी जाएगा ठीक से तो इसलिए कहा है कि हमारी केवल रक्षा नहीं करो सबकी करनी है विश्वम नह हमारी और सबकी पापों से रक्षा करो अत्रिनम संद और अत्रि कहते हैं शत्रु को शत्रु का मतलब है जो हमसे विरोध रखता है या जिसका हमसे विरोध है वो है शत्रु तो उनको भी संदेह पूरी तरह से भस्म कर दो नष्ट कर दो और इसके बाद क्या करना है क्रिधि न ऊर्ध् और हमको भी अब ऊपर ले जाओ उत्तम गुणों वाले हमको बना दो किसलिए चरथाए जीव से चरथा है माने चरने के लिए चरने का मतलब होता है घास की तरह नहीं चरना चरने का मतलब ही खाना होता है तो आत्मा तो खाती नहीं किसी चीज को तो आत्मा का खाना क्या होगा भोग अनुभव अनुभूति उत्तम अनुभूति के लिए और जीव से जीने के लिए जीने का मतलब होता है जीने का जो आधार है यहाँ जीवन आयु शरीर उत्तम निरोग स्वस्थ शरीर के लिए हमको और भोग के लिए हमको उत्तम भोग के लिए हमको श्रेष्ठ समर्थ बना दो इतना बड़ा बना दो और कहाँ पर केवल घर में नहीं तो भी ऐसा होता है ना कि अपने को व्याख्यान देना होता है पहले पहले जब नहीं आ, बोले होते हैं सबके सामने अकेले में बोलना होता है तो घंटे भी बोल देते हैं ना। कोई विचार करते हैं ये बोलेंगे है, ये बोलेंगे तो घंटे तक चल जाता है वो और फिर आकर के जब बोलने लग जाते हैं तो क्या होता है सारा साफ हो जाता है उठता ही नहीं किसी जी बोलना क्या है यहाँ पर आकर के तो सबके सामने बोलना नहीं आ रहा है और अकेले में घंटों बोल देते हैं तो जैसी ये स्थिति है वैसे ही अकेले कोई व्यक्ति भोग रहा है यानी एकांत में भोग करना या केवल अपने लिए सौ साल भी जी जाता है वो व्यक्ति तो उसका महत्व तो नहीं है सौ साल जी जाए 150 साल जी जाए लेकिन समाज के लिए कोई उपयोगी अगर नहीं हुआ है आदर्श यदि नहीं बनके जिया है तो उसके जीने का कोई अर्थ नहीं होता है इस कारण से कहा कहां ये सारी चीजें चरथाए जीव से कहाँ पर देवेशु विदा देवेशु हमको जो ज्ञान युक्त करो समर्थ युक्त करो वो विद्वानों के मध्य करो निजामकार लोगों को हमारे बारे में पता होगा कि ये ऐसा है इतना उत्तम है प्रामाणिकता तब होती है अकेले में अपने आप में चाहे कुछ भी करते रहें हम प्रमाणिक नहीं होते हैं वही बात जो हम सोच रहे हैं अच्छी से अच्छी है दूसरों के सामने जब हम प्रस्तुत कर देंगे और दूसरे को ठीक लग गई वो बात अब हम प्रमाणिक हो जाते हैं लेकिन जब तक हमारी बात दूसरे के सामने गई नहीं है हम कितने ही उत्तम विचार रखें वो क्या है प्रमाण नहीं होता है आपदता उसमें नहीं आती है इस कारण से कहा है कि विद्वानों के बीच में ज्ञानवान हमको कर दो और दुबह प्रतिष्ठित करो यानी उनसे हमको मान्यता मिल जाए कि हाँ ये ऐसा है कोई कितना ही बुद्धिमान विद्यार्थी होता है लेकिन वो बुद्धिमान कब होता है कहा जाता है जब वो परीक्षा में नंबर आ जाता है उसका। कितना ही पढ़ते रहो लेकिन अध्यापक ने आपको नहीं कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई का मोल नहीं होगा सामने वाला हमको प्रमाणित करता है अकेले हम प्रमाणित नहीं हो पाते अपने आप इसलिए कह रहा है कि विद्वानों के बीच में हमको प्रतिष्ठित करो ये तो इसका सामान्य अर्थ है अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा विशेष रूप से विचार करेंगे ऊर्धम न पाही अंग सहन केतुना इसमें कह रहा है कि हमको बड़ा कर दो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको बड़ा बना दो तो कोई व्यक्ति मान लो किसी गधे को खूब अच्छा से अच्छा भोजन करवाए और रोज साबुन लगा के उसको नहलाए धुलाए वो कितने दिन में घोड़ा बन जाएगा नहीं बनेगा ना क्यों नहीं बनेगा तो जीवात्मा कितना बड़ा है होता है ये तो ये बड़ा हो जाएगा क्या ये है इतना बड़ा कभी हो जाएगा क्या ये है इसके अंदर मान लो ये अल्पज्ञ है ना तो गुणों से सर्वजता भी तो गुण है तो ये क्या सर्वज्य हो जाएगा ये इसके बल कितना है इसके पास तो क्या ऐसा किसी दिन हो जाएगा धरती को उठा करके फेंक दे चांद पर तो क्या होगा फिर ये एक देसी है कभी व्यापक हो जाएगा क्या नहीं।, नहीं होगा ना अल्पज्य है सर्वज भी नहीं होगा एक देसी है सर भी नहीं होगा और बाकी और क्या बढ़ जाएगा इसमें कौन सा समर्थ पढ़ेगा? पढ़ेगा उसके अंदर कोई चीज घुस जाएगी क्या आप खूब अच्छे अच्छे मोटे से मोटे कपड़े पहन लो रजाई जितनी मोटी मोटी कोट पहन लो तो मोटे हो जाएंगे या नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे अगर हम भोजन करें उससे तो शरीर मोटा होता है बढ़ना वहा होता है जो हमारा अंग बने अवयव बने अगर अवयव नहीं बनता है तो वृद्धि नहीं हो सकती है बढ़ना जो होता है वो अवयवों के माध्यम से होता है लेकिन जो अवयव ही नहीं है उसके उसको कितना ही उस पर रखते जाओ वो नहीं बढ़ेगा हु? शरीर को घी के मटके में डाल दो दूध के मटके में डाल दो अगर तो बढ़ेगा क्या क्योंकि घी ऊपर ऊपर है अगर वो भीतर चला जाए ना तो बढ़ जाएगा शरीर तो ऐसे ही कोई भी चीज आत्मा के अंदर जाती है या नहीं जाती है नहीं जाती है ना तो आत्मा कैसे बढ़ेगी फिर नहीं बढ़ेगी ना तो यहां तो कह रहा है कि मुझे बड़ा बना दो है ज्ञान भी तो नहीं जा रहा है ना ज्ञान उसके अंदर चला जाता है क्या हाँ तो देखिए यहां पर क्या है आत्मा के स्वरूप के लिए नहीं है प्रार्थना यहां केवल संबंध के लिए है हमारे साथ उत्तम गुणों का संबंध हो जाए अच्छे गुणों से हम जुड़ जाए बस यहां जुड़ना ही बड़ा होना है जैसे दीवार बड़ी होती है ना तो दीवार में भी क्या होता है दीवार कोई चीज है नहीं वैसे अपने आप में ऐसे कहीं कुछ होती है दीवार एक एक ईट निकालते जाओ तो क्या बचेगा वहां पर कुछ नहीं होता है ना वो तो वो तो ईट ही केवल जुड़ रही है और जुड़ने के कारण ही वो बड़ी दिखने लग गई तो यहां भी कैसे होता है बढ़ना मतलब संबंध ही है मुख्य उस वस्तु का ही बड़ा बढ़ जाना वो बढ़ना नहीं है वास्तविक में जो वृद्धि होती है वो किसी एक इकाई की नहीं हुआ करती वृद्धि इकाई तो उतनी की उतनी रह जाएगी दीवार की ईंट कभी बढ़ती नहीं है केवल दूसरी ईंटों के साथ उसका संबंध हो जाएगा तो वृद्धि का अर्थ भी मूल अर्थ जो होता है वो केवल संबंध होता है स्वरूप में नहीं होता है बढ़ना घटना जहां भी होगा क्योंकि नित्य पदार्थ यदि है तो उसमें से थोड़ी भी चीज निकल नहीं सकती है निकल जाए तो क्या होगा फिर उसका वो नष्ट हो जाएगी वस्तु तो ही नहीं बचेगी ईश्वर में इतना आनंद है और थोड़ा थोड़ा हमको अपने से निकाल के देना शुरू कर दे तो दिवाल निकलेगा कि नहीं किसी दिन उसका नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या? वही तो मैं कह रहा हूं ना उसके अंदर जो आनंद है उसमें से देने लग जाए वो काट -काट के हमको तो उसका क्या बचेगा बचेगा कुछ उसके पास नहीं बचेगा तो इसका मतलब वो देता नहीं है काटके नहीं देता है भले ही पूर्ण है तो में काट के नहीं देता है ना हमारे अंदर उसका आता है आनंद हमारा अंश नहीं बनता है वो ईश्वर से निकलता नहीं है कोई जो जान देता है वो तो जान उसमें से निकल करके कट करके और हमारे में आकर के जुड़ जाएगा ऐसा नहीं होगा ज्ञान तो देता है हाँ मतलब जो भी नित्य पदार्थ के गुण होते हैं कभी भी उसको छोड़ते नहीं है आश्रय को पौर पौर पौर पौर पौर पौर माता, पौर हाँ तो इसके, इसके देने नहीं देने वही तो देने का तो यही है वहां जाने की जरूरत क्या है वो तो कह ही रहा है इसी को तो समझना है ना कि क्या देना है जो आना है हमारे पास वो आना क्या होता है जो ईश्वर ने हमको बड़ा बनाना है वो वस्तुतः क्या बड़ा बनना है वो? तो मूल अर्थ इसका अभिप्राय है कि हमारे साथ क्या होगा केवल संबंध होगा जो उत्तम गुण है उस गुण के साथ हमारा अभी संबंध नहीं है दिन भर आप सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कौन सा विषय रहता है देखो ये ईंट पत्थर ही तो रहता है ना और क्या विषय रहता है इस जो कुछ भी है ईट पत्थर है इससे अलग का क्या विषय बनता है हुँ? तो ये विषय क्या है निकृष्ट है ये उच्च ऊंचे विषय नहीं है ये चाहे आप घर के बारे में सोच रहे हैं शरीर के बारे में सोच रहे हैं धरती के बारे में सोच रहे है किसी के बारे में सूरज के बारे में सोच लो ये सारी की सारी चीजें क्या है सीमित है छोटी सी है ये इनसे क्या होती है हमारी वस्तुतः तृप्ति नहीं होती है पूर्णता नहीं आती इनसे। तो है ना होने की कारण क्या है ये निम्न है तृप्ति यदि हो जाती तो वो पूर्ण हो जाती वस्तु जिन जिन से हमारी तृप्ति होती है वो वस्तु पूर्ण है हमारे लिए प्रयोजन से और जिसे नहीं होती है वो अपूर्ण है छोटी है वो तो जितने भी ये लौकिक विषय होते हैं किसी से भी हमारी तृप्ति नहीं होती है इसलिए ये छोटे हैं क्योंकि हम ही फेंकते हैं ना कल को बड़ी होती तो फेंकते क्यों आप रोज खीर कितने दिन तक खा सकते हैं और कुछ नहीं खाने को दिया खीर अच्छा चीज है ना उत्तम भोजन है लेकिन आपको एक महीने तक केवल खीर खिलाई जाए तो जीवित रहेंगे कि नहीं, नहीं रहेंगे खाने की इच्छा होगी क्या नहीं खा सकते ना क्यों नहीं खाएंगे अगर वो चीज अनुकूल होती तो क्या उसे हम छोड़ नहीं सकते थे ना लेकिन छोड़ने की इच्छा होती है ना आखिर तो लौकिक स्तर पर किसी भी चीज को देखिए पकड़ करके आप पूरे काल के लिए आप उससे जुड़े रहना नहीं चाहेंगे एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जिससे कि आप ये सोचने लें कि इसको मैं कभी अलग नहीं होने दूंगा अपने से। कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी किसी के साथ जुड़ करके आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते कहीं पर बहुत अच्छा मान लो कुर्सी मिल गई तो कितनी देर तक बैठे रहेंगे उस पर दिन भर तो नहीं बैठ सकते ना और कह दिया जाए इसी से बैठे ही रहना है हटना नहीं फिर देखो तो लोक में ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं जिसके प्रति पहले लगता है कि ये मेरे से अलग ना होवे लेकिन जब पता लग जाता है इनकी अब नहीं होगा अलग वहां से फिर उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है हटाओ इसको किसी तरह से हटाइए सोने की भी जंजीर से आपके हाथ बांध दिया जाए तो चाहेंगे बना रहे नहीं चाहेंगे ना तो ऐसे ही होता है जब तक हमको उपलब्ध नहीं है सोना तो, तो लगेगा कि मेरे से जुड़ जाए लेकिन जब आपको पता लग गया कि इसे उंगली अंगूठी निकलेगी नहीं कभी उंगली से अब मेरी निकालने पर भी उंगली काटनी पड़ेगी फिर क्या करेंगे अब वो अंगूठी अच्छी नहीं, नहीं।, नहीं लगेगी बिल्कुल नहीं लगेगी तो यहाँ अभिप्राय ये लेना है कि कोई भी जो गुण होता है अगर उससे हमारी अतृप्ति होती है तो वो गुण निकृष्ट तो लौकिक पदार्थों के जितने भी गुण होते हैं उनमें हमारी यही दशा होती है इसी लौकिक स्थितियां इस या लौकिक अवस्थाएं हमारे लिए पूर्ण नहीं है निकृष्ट है वो और हमारा यदि अभी विषय बना हुआ है तो हम उस निकृष्ट से जुड़े हुए हैं संबंध बना हुआ है तो इस संबंध को तो तोड़ देना है अब इसके अतिरिक्त क्या बचेगा फिर ईश्वर बचेगा ईश्वर के साथ कितना ही हमारा संबंध रहेगा उसमें उबना नहीं होगा जैसे एक नींद आती है बहुत अच्छी नींद होती है वो नींद मान लो लगातार साल भर चल जाए तो क्या पति है उसमें नहीं रहती है ये अलग बात है उतना को हटा देना लेकिन जिस काल में है वो नींद उसी वही अवस्था मान लो चलती रह जा तो क्या आपत्ति होगी नहीं उसमें हमको बाधा नहीं होती ना ऐसे ही जो ईश्वर के गुण है आनंद है सुसुप्ति के अंदर जैसा सुख होता है और उससे हमें कितने ही लंबे चले कोई प्रतिकूलता नहीं होती है वो रहती नहीं है ये अलग बात है लेकिन जितनी देर भी रहती यदि है तो उसमें कोई प्रतिकूलता नहीं होती हमको तो वो लगातार यदि रह जाए तो आगे भी प्रतिकूल नहीं होगा लेकिन वो संभव नहीं है इस कारण से वो भी है ही हो जाता है त्याज्य है वो भी क्योंकि रहता नहीं है वो जो जी रहती नहीं कितना ही कर लो उसकी प्रशंसा कर लो बड़ाई क्यों कितना ही कर लो रहना नहीं है तो फिर क्या करना उसकी बढ़ाई का क्या, क्या मतलब होता है कुछ नहीं होता है तो ऐसे ही होता है लौकिक चीजों में सब यही है यह अच्छी है वो अपने तरफ से लेकिन व्यवस्था ये है उसमें वो रहती नहीं है फिर हमारे पास अच्छे से अच्छे गुण लोग के होते हैं लेकिन ये हमारे पास फिर रहते नहीं है धनबान व्यक्ति हो जाने के बाद भी क्या करेगा चाबी उसके हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी सदा नहीं नहीं रहती है ना क्योंकि चाबी एक दिन ऐसा होता है वो पकड़ ही नहीं पाता है बेचारा ताला भी नहीं खुलता है उससे तो चाबी कब तक रहेगी उसके हाथ में रहती नहीं है ऐसी आपने कितना ही शास्त्र पढ़ लिया है तो याद रह जाएंगे क्या वो भूलेंगे ही भूलेंगे यानी है उत्तम गुण है विद्या लेकिन ये क्या होती है रहती नहीं हमारे चाहने पर भी पकड़ में नहीं रहती है। इस कारण से फिर क्या होता है इनको भी छोड़ छोड़ देना होता है तो अब ऐसी चीज होती है कि जो हमसे कभी अलग नहीं होगी अब लेकिन अनुकूल भी है तो इनकी अपेक्षा से तो उत्तम होगी ना वो ईश्वर के साथ हम कभी दूर हो पाएंगे क्या अलग हो जाना चाहो कि चलो थोड़ी देर में खेल के आता हूँ छुट्टी दे दो होगा क्या ऐसा ईश्वर से अलग हम हो नहीं सकते कभी और ईश्वर हमारे लिए प्रतिकूल है क्या नहीं होता है तो हुआ ना कि उत्तम वो है और संबद्ध भी सदा है वो तो द्रव्य रूप में वस्तु रूप में तो ये है स्थिति प्राकृतिक में क्या है वस्तु रूप में ही स्थिति है नहीं रह पाएगी वो अच्छी होते बुरी तो है वो तो चाहते ही नहीं है जो थोड़ा सा इसमें अच्छा भाग भी है वो भी रहना नहीं है साथ में इस कारण से क्या होता है हमें इसको करना पड़ता है संतोष जाओ ये तुम भी लेकिन जो गुण अच्छे गुण इसके अंदर हैं प्रकृति में इससे भी अच्छे ईश्वर के अंदर है और उससे हम दूर भी नहीं हो सकते इसलिए वो क्या हो जाता है ग्राही हो जाता है तो अब क्या है द्रव्य रूप में तो प्रकृति के गुणों से हमारा विच्छेद होता है लेकिन ईश्वर के गुणों से द्रव्य रूप में विच्छेद नहीं होता है तो अब होगा कि द्रव्य तो यानी जेब में तो पैसे हैं कभी ऐसा होता है ना चाबी रहती है जेब में और तब भी क्या होता है ढूंढते रहते हैं ना कहा रख दी चाबी तो मान लो चाबी जेब में रखी हुई है लेकिन दिमाग में नहीं है बुद्धि में नहीं है तो उसके काम नहीं होता है ना उससे फिर तो इससे क्या बात निकलती है कि वस्तु के साथ साथ वस्तु से संबंधित हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए वस्तु का यदि ज्ञान हो जाएगा तो व्यवहार हो जाएगा अब ज्ञान नहीं है तो हम व्यवहार नहीं कर सकते तो ऐसे ईश्वर तो हमारे पास है लेकिन अभाव किसका है अभी उससे संबंधित जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है हमारे साथ उस ज्ञान के साथ हमारा संबंध नहीं है तो केवल उसको अब उत्पन्न करना है वो ज्ञान हमें अपने अंदर उत्पन्न करना है वो तो ज्ञान के साथ उत्पन्न होने के बाद यही संबंध होगा फिर ज्ञान उत्पन्न होने करने में समर्थ हम हो गए यही हमारा उसके साथ संबंध बनेगा तो जितने जितने उसके उत्तम गुणों को हम जानते जाएंगे उसके अनुकूल फिर हम व्यवहार करने में समर्थ होते जाएंगे यही बड़प्पन है नहीं समर्थ हो रहे हैं यही छोटापन है उस चीज को जान लेंगे और क्रिया करने लायक हो जाएंगे तो समझिए वो चीज हमारी हो गई अब ज्ञान भी अपना तब होता है जब हम उसे क्रिया करने में समर्थ हो जाते हैं जब तक उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो ज्ञान अपना नहीं है पुस्तकों में ज्ञान होता है होता हुआ भी क्यों नहीं हम उसको अपना कहते हैं उसके अनुकूल हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं लेकिन जो हमको समझ में आ गई वही बात अब तो अब कहते हैं हाँ मुझे पता हो गया वो ज्ञान हमारा हो जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर के अंदर जो विशेषताएं हैं, हैं, जो गुण हैं, उन गुणों को जान करके और इतना जान लेंगे कि हम व्यवहार करने में समर्थ हो जाएंगे तो समझना अब वो गुण हमारे अंदर आ गए जान करके यानी ज्ञान को ही व्यवहारिक रूप ला देना ही उसकी उपलब्धि प्राप्ति है गुण की उन गुणों का पहले ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान का स्तर इतना हो जाएगा कि हम व्यवहार करने में भी समर्थ हो जाएंगे तो ये स्थिति या अवस्था ही क्या है उसकी उपलब्धि है तो ईश्वर के जो मुख्य गुण हैं, कौन से मुख्य गुण हैं? इसने कहा है कि पाप से रक्षा करो हमारी। तो रक्षा का मतलब भी यही यहां पर होता है रक्षा का मतलब मुख्य अभिप्राय क्या है सुखों को सुरक्षित रखना क्योंकि जो नष्ट होने वाली चीजें उसी की रक्षा करेंगे ना जो नष्ट ही नहीं होती उसकी क्या रक्षा करनी आत्मा नष्ट होती है क्या नहीं होती इस कारण से इसकी रक्षा का प्रश्न ही नहीं है आत्मा की रक्षा का कोई प्रश्न नहीं होता है हम उसके लिए कुछ नहीं करते नष्ट करने की जरूरत है लेकिन फिर क्या है हमारे पास जो ज्ञान होता है जो हमको सुख होता है वो जाता है मिटता है तो उसको मिटने नहीं देना निमूल रूप है अंतिम अर्थ है हमारा जो सुख है वो बना रहे यही क्या है इसको बनाए रखना ही रक्षा है और रक्षा कोई चीज नहीं होती है किसी भी चीज को रख देते हैं आप वहां पर यहां इसको ढक करके रखेंगे क्योंकि इस पर पानी नहीं पड़े तो पानी पड़ करके इसको क्या करेगा वो बिगाड़ेगा ना तो ना बिगड़े इतना ही तो अभिप्राय है उसका ऐसे ही जो विद्यमान सुख हैं या सुख के साधन हमारे पास हैं वो हमसे अलग ना हो जाए या जो अभी नहीं है वो हमारे पास आ जाए इसका ही नाम रक्षा है तो जितने जो होते हैं दोष हमारे अंदर होते पाप होते हैं ये हमारे सुखों को छीन करते हैं इससे फिर हमारा दुख बढ़ता है तो जब ज्ञान आ जाता है तो अब इन्हीं दोनों दोषों को हम आने नहीं देते हैं या तो या फिर आए हुए अगर दोष हैं तो उसको फिर हम हटा देते हैं तो इससे क्या होता है परिणाम क्या होता है हमारा सुख या तो बढ़ जाता है या जितना था वो रह जाता है यही क्या है रक्षा है तो ज्ञान देकर के हमारा जो रक्षा करें तो रक्षा करने का मतलब यही है कि हमको जो सुख मिल गया है ईश्वर ने सृष्टि के माध्यम से शरीर आदि के माध्यम से हमको सुख की अवस्था में पहुंचा दिया तो अब हम वो अवस्था खोए नहीं यही क्या है हमारी रक्षा है इन पेड़ पौधे यानी हर चीज़ों से ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है तो वो किस चीज की रक्षा कर रहा है हमारे उसी सुख की हमारा जीवन सुखपूर्वक ये जो चल रहा है यही रक्षा है दूसरी भी किसी की रक्षा जो कर रहे हैं वो और कुछ नहीं करते हैं माता पिता छोटे बच्चे की रक्षा करते हैं वो क्या करते हैं रक्षा उसका जो सुख का चल रहा है प्रवाह वो चलता रहता है यही रक्षा है तो ईश्वर के द्वारा भी हमारी ऐसी ही हो रही है स्थिति उसके हमारा जो सुख चल रहा है जीवन में ये जो चल रहा है यही ईश्वर के माध्यम से है यही तो रक्षा है और वो डंडा लेके थोड़े खड़ा रहेगा डंडा लेके नहीं खड़ा रहता है वो हमारे प्रवाह बनाता रहता है तो उसके लिए कुछ चेतावनी भी दे दे कि ऐसे इस रास्ते से चलो तो ठीक है इसमें जाओगे तो नहीं बच पाओगे तो कहीं पर तो सीधे ज्ञान के माध्यम से दिया और कहीं पर वो वस्तु के माध्यम से बना रखा है तो दोनों ही उसके प्रकार हैं जो हमारे सुखों को ही स्थिर रखते हैं तो इस सुख का हमको उपलब्ध होते रहना ही अभिप्राय है ईश्वर से रक्षा होना तो ज्ञान हमको मिलेगा बल भी मिलेगा हमको जो कुछ भी मिलेगा तो ये इन सबों से हमारी रक्षा होगी इसलिए कहा कि केतुना यानी ज्ञान के माध्यम से हमको बड़ा बनाओ यानी पापों को हमारे दूर करो और सारे शत्रुओं को भी नष्ट कर दो सारे शत्रु भी यही होंगे जो पापी लोग हैं यही शत्रु हो सकते हैं अच्छे लोगों का शत्रु और कौन होगा यानी जिन जिन से हमारा दुख बढ़ता है वो सारे पापी हैं वो सारे हमारे शत्रु हैं तो अब हम अपने उस सुख की रक्षा अगर कर लेते हैं उनसे तो अब हमारे वो शत्रु नहीं रहेंगे क्योंकि जो हमारे सुख को नष्ट कर देगा वही तो विरोधी हो पाएगा ना जो कर ही नहीं सकता उससे शत्रुता नहीं बनती है यानी जो एक दुर्बल व्यक्ति से एक पहलवान कभी डरता है क्या क्यों नहीं डरता है क्या बिगाड़ेगा यही होता है ना भले ही दुर्बल व्यक्ति उससे शत्रुता रख सकता है ना बलवान से लेकिन बलवान को उसका कोई डर नहीं होता है इसीलिए नहीं कि बिगाड़ेगा क्या ये तो इस कारण से अगर हमारे अंदर सामर्थ्य यदि हो जाती है तो कोई हमारा शत्रु नहीं होगा क्योंकि हम तो सुरक्षित हो गए तो सुरक्षित हैं तो हम किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखेंगे नहीं शत्रुता हमारी तभी तक है जब हम स्वयं दुर्बल हैं जो हमारे बराबर हो जाएंगे या हमसे बड़ हो जाएंगे हम कम हो जाएंगे दूसरे से तो हमारा सुख छीनेगा वो स्थिति हो जाएगी तो उस स्थिति में शत्रुता बनेगी हमारी पर हम जब पूर्ण समर्थ हो जाते हैं तो हमारा कोई शत्रु ही नहीं रहता है क्योंकि करेगा ही विनाश इसलिए ईश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता है उसकी कोई हानि नहीं करता इसलिए ईश्वर के मन में शत्रु भाव नहीं आएगा कभी भी हमारे मन में भी नहीं आता है दुर्बलों के प्रति नहीं आता है वहां वहां आता है जहां हम रक्षा नहीं कर पाएंगे उससे डर केवल वहां छोटे शत्रुओं से भी डर वहा होता है जहां उतने भाग की नहीं कर पाते मच्छर हमको मार नहीं देता है फिर भी डरते हैं ना उससे जहां वो काट लेता है वहां नहीं रक्षा कर पाते हैं पता नहीं किधर से घुस जाता है इसलिए हमको डर लगता है मच्छर में नहीं लगता है डर मच्छर से यहाँ लगता है पता नहीं कहाँ से घुस जाएगा और मार भी नहीं पाते हैं उसको दुर्बल होते हुए भी, भी उस पर हमारी पहुंच नहीं हो पाती है तो डर उसी स्थिति में लगेगा जहाँ की हानि संभव है हानि की संभावना नहीं है तो डर भी नहीं होगा शत्रुता भी नहीं रहेगी फिर तो सभी शत्रुओं को संदेह करने का मतलब सारे कोई मारेगा नहीं जितने से हमारा विरोध है वो अर्थ नहीं बनेगा यानी हम इतने समर्थ हो जाएं कि किसी से हमारी हानि की संभावना ही नहीं रहे हमारे पास कुछ ऐसा चीज ही नहीं रहे दूसरा उठा ले जाएगा दूसरा उसको नष्ट कर देगा हमने हमारा सुख यदि पूरी तरह से सुरक्षित हो गया तो अब हमारी शत्रुता नहीं रहेगी किसी से वो नष्ट हो जाना है उसका ही तो इतना ज्ञान विज्ञान हमको दे दे ईश्वर या ईश्वर से हम ले लें कि हम ऐसी स्थिति में ही नहीं रहें अंदर अपने आप को इतना आत्मबल उत्पन्न कर लें जिससे हमको दूसरा बिगाड़ नहीं सकेगा तो यही है सारे शत्रुओं का नाश हो जाना और कृदि न ऊर्धव चरथाय भोग के लिए जितना अच्छा हमारा ज्ञान होगा जितना उन्नत स्तर का उतने साधनों का ठीक से प्रयोग करेंगे शरीर आदि में इसी प्रकार से स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और हम अगर होते हैं एक जगह अच्छी चीज़ करते हैं तो आदर्श बनते हैं अच्छा काम करके अगर उसका प्रवाह तोड़ दिया तो आदर्श नहीं रहता है आदर्श किसी भी निरंतर चीज़ में बनता है उत्तम हो और निरंतर हो तो अपने आप आदर्श बन जाता है अगर उत्म निरंतर निरंतर ही नहीं रहा उत्तमता में तो वो आदर्श नहीं बनता है तो विद्वान उसको स्वीकार कर लेते हैं यानी कोई भी गुण हमारे अंदर आ जाए और स्थिर रूप में हो जाए यही क्या है वो नहीं आदर्श बन जाता है तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए विद्वानों के अंदर हो जाए ये इसका संकेत है